उसको जानो उसका अनुभव करो वह ब्रह्म है तद ब्रह्मे उसी पर ब्रह्म को यहां पर भागवत कार प्रथम श्लोक में परम सत्य कह करके उसका ध्यान कर रहे हैं। तो ब्रह्मसूत्र से आरंभ है भागवत का तो वही प्रस्थान तयी वाली बात आ गई वेद उपनिषद ब्रह्मसूत्र जन्माद्यत सूत्र सार्वत होता है स्वल्पाक्षरी ल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्व तो मुखम यह सूत्र के विषय में कहा गया सूत्र क्या है अल्पाक्षर कम से कम शब्दों में जो कहा जाए हमारे तो वैयाकरणी लोग कहते हैं कि यदि सूत्र रचना के समय में यदि आधी मात्रा का भी कहीं पर बचाव हो गया आधी मात्रा भी कम हो गई तो अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रोत्सव मन्यंते वैयाकरण तो वैयाकर्णी जैसे बेटा हुआ हो ऐसा उत्सव मनाते हैं अरे इतना छोटा हो गया अर्धमात्रा लाघवे न तो स्वल्पाक्षरम कम से कम शब्द असंदिग्ध कम तो से कम शब्दों में बोला जाता है एकदम शॉर्ट में कहा जाता है लेकिन फिर भी कहीं कोई संदेह नहीं रहता मैसेज इज कन्वेड कोई संदेह नहीं रह जाता अस्तोभम अनवद्यं चूत्रम सूत्र विदो विदु स्वल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्व मुखम साहब एक बार इसमें जो घुस जाए और इन शास्त्रों का प्रेमी हो जाए तो इतना है इतना है इतना खजाना है साहब जिंदगी भर इसका स्वाध्याय करते रहो पूरा होने वाला नहीं खजाना है इसलिए विद्वानों का यही धन है वैष्णवों का यही धन है भागवत यद वैष्णवा धनम विद्वान ब्राह्मण उसके लिए यह वैद्या ही धन है विद्या रूपी यह धन जिसके पास हो वह ब्राह्मण कभी भी गरीब मेरे धन नहीं हो सकता साहब दुनिया के पास जो धन नहीं है वो तेरे पास है। तो तू तो दुनिया का सबसे श्रीमंत आदमी है तेरी धोती फटी हुई हो तो क्या तेरे जैसा श्रीमंत कोई नहीं। क्योंकि तो तेरे पास जो है वो दुनिया के पास जन्माद्यत अन्वयात च चर्थेश अभिघ्न स्वरात जिनके होने से सबका होना है वो है इसलिए ये सब है जगदीश न होता तो जगत न होता मां बाप है भाई इसलिए हम हैं और हमारा होना हमारे मां बाप के होने का प्रमाण है भले अभी जिंदा नहीं कहा है आपके पिताजी बोले वो तो शरीर छोड़ दिए तो कोई यह कहे कि मैंने कभी आपकी मां को देखा नहीं आपके पिता को देखा नहीं उसकी फोटो आपके पास नहीं मैं कैसे मान लू कि आपके मां बाप थे अरे महात्मा मैं हूं यही प्रमाण है कि मां बाप थे यह जगत है वही प्रमाण है कि जगदीश है क्योंकि इसको जन्म देने वाला इसको उत्पन्न करने वाला प्रकट करने वाला वही है जन्माद्यस्य जाता था इसलिए हर व्यक्ति हरि का हस्ताक्षर है ये परमात्मा को ऑटोग्राफ है और उनकी हर साइन डिफरेंट बैंक में जाओ तो चेक नहीं चलेगा कि साइन बदली हुई है लेकिन हरि के तो हर हस्ताक्षर डिफरेंट क्या अद्भुत बात है? आ, जिनके होने से इन सबका होना है और जिनके होने के लिए किसी का होना जरूरी नहीं है वो बिना किसी के हो सकता है जिनका अस्तित्व निरपेक्ष है जिसका होना निरपेक्ष है किसी पर डिपेंड नहीं करता घड़े के होने के लिए मिट्टी का होना कुंभार का होना जरूरी है बहुत सारी चीजों का होना जरूरी है चाक का होना जरूरी है मिट्टी के साथ पानी का होना जरूरी है फिर वो आवा में डालते हैं तो वहां आग का होना जरूरी है बहुत सारी चीजों का होना जरूरी है घड़े के होने के लिए जिससे घड़ा बनाया वो मिट्टी का होना जरूरी है जिसने मिट्टी से घड़ा बनाया उस कुंभार का होना जरूरी है तब जाकर के कहीं घड़ा बनता है घड़े का होना बहुत सारी चीजों के होने पर आधारित इसलिए घड़े का होना सापेक्ष जगत का होना भी सापेक्ष है परमात्मा है इसलिए यह जगत है संसार सृष्टि लेकिन परमात्मा के होने के लिए जगत का होना जरूरी नहीं नेकलेस नहीं है तो अ, आ, सोना नहीं है तो नेकलेस नहीं बनेगा लेकिन नेकलेस का होना जरूरी नहीं है सोने के होने के लिए बिना नेकलेस के भी सोना है और नेकलेस के रूप में भी सोना ही है तो नेकलेस के होने के लिए सोने का होना जरूरी स्वर्ण का होना जरूरी है लेकिन स्वर्ण के होने के लिए नेकलेस का होना जरूरी नहीं बस उसी प्रकार सृष्टि के होने के लिए श्री कृष्ण का होना जरूरी है लेकिन श्री कृष्ण के होने के लिए सृष्टि का होना जरूरी नहीं। श्री कृष्ण पर ब्रह्म का अस्तित्व निरपेक्ष है और जिसका अस्तित्व निरपेक्ष है वही सत्य है और जिसका अस्तित्व सापेक्ष है वह मिथ्या है इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य है क्योंकि उसका होना अस्तित्व निरपेक्ष है जो सर्वज्ञ है जो स्वयं प्रकाश परमात्मा में संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण समय में विद्यमान होता है हम तो कभी भूल जाते हैं कभी याद आ जाते हैं अरे भाई मुझे कल तक याद था अभी मैं भूल गया अभी या तो कहते हैं ठहरो ठहरो मुझे याद आने दो याद है मैंने कहीं कहीं रखा है याद आने अरे सो जाते हो और भूल जाते हो सब कौन हो कहा हो क्यों हो चाकते हो तो फिर कंप्यूटर के स्क्रीन पे सब आने में थोड़ी देर लगती है ओ हम लखनऊ में हमारा नाम ये हम कथा के लिए आए हैं कौन हो कहां हो क्यों आए हो पता चलता है कि परमात्मा में संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण समय में विद्यमान होता है वे सर्वज्ञ है आगे कहते हैं वे स्वयं प्रकाश वे सबको प्रकाशित करते हैं लेकिन उनको कोई प्रकाशित नहीं करता वे सबके प्रकाशक हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक ए जगत प्रकाश प्रकाशक राम राम सबके प्रकाशक हैं और यह जगत प्रकाश्य है देखो अंधकार में तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता लेकिन अंधकार तुम्हें दिखाई देता है अंधकार को प्रकाशित करने वाला कौन है ये बाहर वाला जो प्रकाश है तो सब प्रकाशित हो रहा है कि भाई यहाँ कारपेट है यहाँ चौकी है यहां भागवत जी है यहाँ माइक है यहां आप बैठे हो वहां माइक वाला है वहां वीडियो वाला है प्रकाश है तो प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता लेकिन घोर अंधेरा हो बिजली ना हो कोई प्रकाश न हो तब भी दिखाई देता है क्या दिखाई देता अंधेरा दिखाई देता तो अंधेरे को किसने प्रकाशित किया जिस प्रकार इस प्रकाश ने या तो सूर्य के प्रकाश ने सारी सृष्टि को प्रकाशित किया लेकिन जब कोई प्रकाश नहीं है ये वाला तो फिर घोर अंधकार है और तब तुम अंधकार को देखते हो तुम्हें अंधकार का ज्ञान है भैया घोर अंधेरा कुछ सूझता ही नहीं था तो उस अंधकार को प्रकाशित करने वाला कौन है वही है आत्मा वही है वह बाहर प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है लेकिन अंधकार को देखने के लिए तुम्हारी आंखों में प्रकाश होना चाहिए और वह जो प्रकाश है वो चैतन्य का है आत्मा का है और वो स्वयं प्रकाशित है उसको प्रकाशित करने वाला कोई नहीं प्रकाश न सूरज का है न तारों का न चंद्रमा का न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र नेमा ने विद्युतो भांति गुतो यम निषद का ऋषि बोल उठा न तत्र सूर्यो उसने इस प्रकाश का अनुभव कर लिया यानी अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया और कहता है न तत्र सूर्यो भाती न चंद्र तारकम ने मा विद्युतो महानिकुतो यमक नहीं तो गीता में यही बात आई न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद गवा न निवर्तंते तद परमं परम राजस्थान के संत श्री जुगल किशोरी शरण जी ने गाया वो गा ब्रह्मा ने माल्मा सूरज न था न चांद था बिजली न थी सूरज न था न चांद था बिजली न थी वहा एकदम वो वहा। एक अजब शान का दम को अजब शान का जलवा दिखा दिया एकदम शान का जलवा दिखा is the day लेकिन वो अज्ञान का पर्दा है इसलिए कारण दिखाई नहीं दे रहा अनुभव नहीं हो रहा तब वे ही सदगुरु का रूप लेकर के आए और उन्होंने ही पर्दा उठा लिया और दीदार हो गए एक दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ा और वो कैसा था न था न चा या अंधकार को भी प्रकाशित करने वाला अंधेरे में कुछ नहीं दिखता इन आंखों से लेकिन अंधेरा दिखता है आंख बंद कर लो तब भी हा खुली आंख से अंधेरे में कुछ नहीं दिखता लेकिन अंधेरा तो दिखता है ख बंद कर लो तब भी उस अंधकार को प्रकाशित करने वाला जो है वह आत्मा है यह आत्मा स्वयं प्रकाशित इसको कोई नहीं प्रकाशित करता वह अपने से प्रकाशित है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान दिया संकल्प मात्र से उत्पत्ति स्थिति और लय ये त्रिसर्ग मिथ्या होते हुए भी जिनके माया की सत्ता के चलते सत्य प्रतीत होते हैं स्वे न धामना निरस्त कुहकम माया के इस कपट को जो अपने प्रकाश के द्वारा दूर करते हैं माया का क्या कपट है जो नहीं है उसको दिखाना और जो है उसको छुपाना नहीं का नाम है संसार उसको दिखाती है माया और है का नाम है हरि, परमात्मा उसको छुपाती ये माया का का काम तो जो नहीं है उसको दिखाना और जो है उसको छुपाना यह माया का कपट है अपने प्रकाश के द्वारा माया के इस कपट को जो दूर करते हैं उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं सत्यम परम धीम ही गायत्री मंत्र में भरगोदेव से धीमही तत्सवितुर्वरेण्यम भरगोदेव से धीम ही आया भरगोदेव देव से भर्ग दिव्यति देव जो प्रकाशमान हो रहा है उसी को देव बोलते हैं ये कौन सा देव जो प्रकाशमान हो रहा है बोले सविता तत्सवितुभ हम उस प्रकाशमान हो रहे सविता देव के दिव्य तेजोमय स्वरूप का ध्यान करते हैं भरगो देवस्थ्य धीम क्यों हम ध्यान करते हैं उस सविता देव के तेजोमय स्वरूप का धियो यो न प्रचोदयात हमारी धीय बुद्धि को प्रचोदयात जो प्रकाशित करे प्रेरित करे इंटलेक्ट इज लाइक बल्ब लेकिन उसको प्रकाशित करने वाली बिजली है बुद्धि को प्रकाशित करने वाली है चेतना चाहे बड़ा विद्वान हो बड़ा पंडित हो लेकिन एक बार वह चेतना चली गई बिजली गई फिर पंडित जी से कोई पूछे पंडित जी इस प्रश्न का जवाब दीजिए अरे भैया आप क्या पूछ रहे हैं बिजली गई लाइट गई बुझ गई बतिया बल्ब तो है वही ढाई सौ वॉट का एलोजन लगा लेकिन बिजली गई तो अंधेरा तो बुद्धि को प्रकाशित करने वाला वह वा परमात्मा है वही आत्मा बनकर तुम्हारे भीतर वो तो दिखता नहीं ना तो आत्मा भी कहां दिखती है खोल दो पूरा शरीर